देवी भागवत आठवा स्कंध सुषुमार चक्र तथा राहु मंडलादि का वर्णन नारद राहु से नीचे सिद्धों चारणों और विद्याधरों के परम पावन लोक कहे गए हैं इन लोकों का विस्तार दस हजार योजन बताया जाता है यहाँ पुण्यात्मा पुरुष निरंतर निवास करते हैं देवर्ते इन लोकों के नीचे यक्षों राक्षसों भूतों प्रेतों एवं पिशाचों की श्रेष्ठ विहार स्थली इस है इसके नीचे जहाँ तक वायु चलती है और बादल दिखाई पड़ते हैं उसे परम ज्ञानी पुरुषों ने अंतरिक्ष लोक कहा है डिज्वर इसके नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी बताई जाती है जहाँ तक गरुण बाज सारस और हंस आदि पक्षी उड़ सकते हैं ये सब पार्थिव पदार्थ हैं जो पृथ्वी के परिमाण और स्थिति का वर्णन किया गया है देवर से इस पृथ्वी के नीचे सात भू विवर बताए जाते हैं प्रत्येक विवर की लंबाई और ऊंचाई एक हजार योजन है ये सभी विवर दस दस हजार योजन की दूरी पर है ये भू विवर सभी ऋतुओं के लिए सुखप्रद है विप्रवर नारद इनमें पहले को अतल दूसरे को वितल, तीसरे को सुतल चौथे को तलातल पाँचवें को महातल छठे को रसातल और सातवे को पाताल कहते हैं इस प्रकार ये सातों विवर प्रसिद्ध हैं ये विवर एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं इनमें कहीं कहीं तो स्वर्ग से भी अधिक सुख की सामग्रियां हैं ये विषय भोग ऐश्वर्य सुख एवं समृद्धि के भवन है इनमें अनेकों उद्यान हैं, विहार स्थलिया हैं जहाँ तहाँ सुख एवं स्वाद का अनुभव होता है वहाँ रहने वाले बलशाली दैत्य दानव एवं नाद अपने स्त्री पुत्र तथा बांधवों के साथ निरंतर आनंद करते हैं वे अपने घर के स्वामी होते हैं अनुचरों और सुहृदों का समाज उनके पास रहता है ईश्वर की कृपा से उनकी प्रायः कोई कामना अधूरी नहीं रहती वे माया जानते हैं सभी ऋतुओं में सुख से संपन्न होकर निवास करते हैं तथा हिष्ट पुष्ट रहते हैं उन भू विवरों के मायावी वैज्ञानिक मैदानों ने बहुत सी पुरियों का निर्माण किया है वे पुरिया श्रेष्ठ मढ़ियों अत्यंत अद्भुत भवनों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित हैं। सभा भवन, मंदिर और प्रांगर उनकी शोभा बढ़ाते वे पुरिया देवताओं के लिए भी स्थान स्थान पर उन्हें विचित्रता से सजाया गया है नाग और असुर अपनी स्त्रियों के साथ वहा विहार करते हैं कबूतर और मैना आदि पक्षी इन पुरी को मनोहर बना देते हैं विवर के स्वामियों को वर के स्वामियों ने उस पुरियों में विशाल भवन बनवा रखे हैं उनसे अलंकृत होकर वे पुरियां अत्यंत प्रकाशित हो रही हैं वहाँ मन को मुक्त करने वाले बहुत से बड़े बड़े बगीचे हैं उन बगीचों के वृक्ष फूलों और फलों से सदा लदे रहते हैं वहाँ स्त्रियों के विलासोप योगी बहुत से स्थान हैं अतः उद्यानों की शोभा अधिक बढ़ गई है अनेक प्रकार के पक्षियों से युक्त अगाध जल वाले बहुत से जलाशय हैं। जलाद कल्हार तथा श्वेत नील और रक्त वर्ण के कमल हिलने लगते हैं वहां स्थान बनाकर रहने वाले पक्षी अनेक प्रकार से क्रीड़ा करते हैं तथा इंद्रियों को साहित करने के लिए भांति भांति की मीठी बोली बोलते रहते हैं इस स्थान पर देवताओं का श्रेष्ठ ऐश्वर्य चमकती रहती है की उनके तेज से अंधकार ठहर ही नहीं पा सकता वहाँ के निवासियों को दिव्य औषधि रसायन पदार्थ रस अन्नपान एवं स्नान आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती है उन्हें रोग कभी होते ही नहीं है बाल पकने बुढ़ापा आ जाने, होने, पसीना आने, निकलने, थकावट एवं शिथिलता आने, आरी के, के लक्षण कभी उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाते उनका समय सदा मंगल में बीतता है भगवान श्रीहरि के परम तेजस्वी सुदर्शन चक्र के सिवा उन्हें अन्य किसी से भी मृत्यु का भय नहीं रहता है नारद जब सुदर्शन चक्रपुरी में पहुंचता है तब प्राय भगवीत होने के कारण राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं